ग्रास्टी ये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्री ये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तोते कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम घर भाग दो जानते हो कल क्या हुआ तुम्हें घर की कहानी सुनाकर मैं चींटी के बिल में घुस तो गई फिर मैंने सोचा घर की पूरी कहानी तो बच्चों को सुनाई ही नहीं तो बस किसी तरह लंबी सुरंग जैसे चींटी के बिल में से निकलकर तुम्हारे रेडियो में चली आई अब तुम पूछोगे चींटी का बिल कैसा होता है क्या चूहे के बिल जैसा भाई चूहे के बिल में घुसकर तो अभी हमने नहीं देखा पर हां किसी दिन हम तुम और गुरुजी नन्ही मुन्नी चींटियां बनकर चींटियों के बिल में घुसकर देखेंगे कि वो कैसा होता है बिल में चींटियां कैसे रहती हैं क्या कामकाज करती हैं और हां तुम ही वहां रानी चींटी के दर्शन भी कराएंगे पहरा देने वाली सिपाही चींटियां भी दिखाएंगे और कामकाज में जुटी रहने वाली कमेरी चींटियां भी अच्छा क्या कभी तुम्हारे ये मन में हुआ है कि तुम चिड़ियों की तरह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जहां चिड़ियों ने घोंसले बनाए हो क्यों क्या तुम घोंसलों में रहोगे अरे भाई घोंसला तो चिड़ियों के अंडे बच्चे रखने की जगह है अंडों में से ही तो चिड़ियों के बच्चे निकलते हैं जब तक वो बच्चे अच्छी तरह उड़ना नहीं सीख लेते और अपने आप दाना नहीं चुगने लगते तब तक वे घोंसले में ही बैठे रहते हैं हम और तुम जाकर किसी घोंसले में अगर बैठ गए तो उसमें रखे अंडे दबकर खूट जाएंगे हम क्यों करें ऐसी बुरी बात अच्छा चलो अब एक खेल खेलते हैं गाय तो तुम सबने देखी है देखी है ना देखी है, है। कैसे बोलती है गाय मां मां बां तुम सब भी गाय की तर हैं, रंभा कर दिखाओ, रंभाओ, रंभाओ, बाओ, बाओ, बाओ, बा, बा, बा, बा। अब करो अपनी आखें बंध, हम चुपके से तुम्हें एक गवशाला में ले जाएंगे, जहां गववें यानि गाय बंधी हैं, तो चले, सब ने आखे बंद कर ली ना, हैं, ये क्या, गवशाला में एक भी गाए नहीं, सब घास चरने गई हैं। हम्, अब मज़ा आएगा, हम सब चुपचाप इस गवशाला में गाए के खूटे के पास खड़े हो जाते हैं। जब गवशाला की गाएं लोटकर गवशाला में आएंगी, तो हम सब एक साथ बोल उठेंगे. भां, भां, भला कैसे? भां, भां, भां, बस फिर क्या है? सब गाएं सोचने लगेंगी कि गवशाला में ये और गाएं का से आ गईएं? गौशाला की गाएं हमें ध्यान से देखेंगी और कहेंगे, अरे, इनके सींग तो है ही नहीं, तब ही हम बोल उठेंगे, वाँ, हमारे वाँ। सींग भी नहीं है, और, और तुम भी, भी नहीं, नहीं है, फिर हम सब तालिया बजाएंगे, भला कैसे? फिर हम सब हंसने लगेंगे <laughs> भला कैसे <laughs> हमारा यह तमाशा देखकर गौशाला की गायें बहुत बहुत खुश होंगी इसी तरह एक दिन हम किसी बाड़े में जाकर मैं मैं करके अपना तमाशा भेड़ बकरियों और बाड़े के सभी पशुओं को दिखाएंगे भेड़ बकरियां खूब खुश होंगी हम अपना यह खेल गुटर गु गुटर गु करके कबूतरों के दरबे में भी दिखाएंगे दरबा जानते हो ना कबूतरों के रहने के लिए काठ का संदूक सा होता है और उसमें कई खाने होते हैं बस उसी दरबे में हम भी पहुंच जाएंगे और करने लगेंगे क्या गुटरगूं गुटरगूं गुटरगूं और हमारा तमाशा जब ये जानवर देखेंगे अरे ढेचू ढेचू की आवाज सुनकर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गधे हमारा खेल देखकर खुश हुए हैं या नहीं पूछना पड़ेगा एक गधे से गधे जी यह आपके खुश होने की आवाज है या नाराज होने की ओह हो यह तो इनके नाराज होने की आवाज है क्यों नाराज हैं आप समझी आप इसलिए नाराज हैं कि गधों को अस्तबल में क्यों नहीं रखा जाता जहां घोड़ों को रखते हैं भाई गधे जी हम तो गधे और घोड़े दोनों को ही प्यार करते हैं आप कक्षा के इन बच्चों से नाराज ना हों आप जो चाहेंगे वही हम लोगों से कह देंगे बताइए आप क्या चाहते हैं अच्छा आप यह चाहते हैं कि गधों को घोड़ों के अस्तबल में रखा जाए तो दूसरी कक्षा के बच्चों यह बात जाकर सबको बता देना मेरे साथ मिलकर बोलो गधों को घोड़ों के अस्तबल में रखा जाए गधों को घोड़ों के अस्तबल में रखा जाए कौन मैं घर अरे आप घर जी हम बड़ा अच्छा हुआ आप आज भी आ गए आप आए हैं तो कोई कहानी इन बच्चों को सुनाइए कहानी अह कौन सी कहानी सुनाऊं वही किसी जंगल में किसी पेड़ के खोखले में एक सांप रहता था फुश फुश अरे उस भनियर सांप की कहानी जो पेड़ के खोखल यानी कोडर में रहता था फुश हम्म mm. हम उसी पेड़ पर कौवे का घोंसला था और उस घोंसले में कौवी ने दिए थे अंडे हां तो सांप अपने कोटर में से निकलकर पेड़ पर चढ़ता और घोंसले में रखे कौवे के अंडे खा जाता ऐसा एक बार दो बार नहीं तीन बार हो चुका था इस बार जब कौवी ने अंडे दिए तो कौवा अपने दोस्त गीदड़ के पास गया उसने उस कोटर में रहने वाले सांप की यह शैतानी बताई तो क्या गीदड़ ने कोई तरकीब बताई कौवे को हुँ, हुँ, बताई बताई गीदड़ ने कौवे के कान में कहा ऊ ऊ वो देखो उधर राजा के महल में नहाने का जो तालाब है ना वहां उसी तालाब के किनारे रानी ने अपना हीरे और मोती का हार उतार कर रख दिया है उस हार को चूँच में दबा कर ले आओ और पेड के उस खोखल यानि साप के कोटर में डाद दो कव्वे ने वैसा ही किया राजा के सिपाहियों ने कौवे को चोंच में हीरे मोती का हार लेकर उड़ते देखा तो उसका पीछा किया और जैसे ही कौवे ने हार को터 में गिराया वैसे ही सिपाहियों ने कोटर में भोंकारते हुए सांप पर धड़ा धड़ धड़ा धड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी बस, बस फिर, फिर क्या था सांप का दुख कजू मर निकल गया और सिपाही, सिपाही रानी का हार लेकर गर, गर, गर, वापस लौट आए घर जी यह तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई अच्छा तो फिर अब मैं भी अपने घर जा रहा हूं वहीं जहां से मैं आया था